ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार ब्रह्म विद्या कर्म संबंधी नहीं है इसे स्पष्ट कर रहे हैं इसके लिए यह चर्चा हुई कि यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहोती इत्यादि संपूर्ण जीवन भर कर्म करने की प्रेरणा देने वाली श्रुतियां हैं उनका यदि जो शक्ति से संबंध शक्ति संबंध से अर्थ ज्ञात हो रहा है सामान्य रूप से जो भी जी रहा है वह सभी अपने अपने वर्ण आश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान ही करते रहें, अंतिम तक ये यावत जीवन अग्निहोत्र जोहोती का अर्थ प्रतीत हो रहा है तो फिर ब्रह्म विद्या भी तो जीवित अवस्था में ही होगी तो ब्रह्म विद्या जिनके अंतकरण में प्रकट हुई उनको भी मानना होगा यावत जीवम अग्निहोत्रम जो होती वाक्य के द्वारा प्रेरित अग्निहोत्रादि कर्म का अधिकारी ही तो अधिकारी होने से उसका अनुष्ठय हो जाएगा अग्निहोत्रादि और ब्रह्म विद्या भी है तो दोनों तो एक पुरुष निष्ठ हो गए कर्म और विद्या तो आप कैसे कह सकते हैं कर्म संबंधी नहीं ब्रह्म विद्या नहीं करके इस शंका का समाधान करने के लिए ये बताया गया पहले कि अज्ञानी जो मुमुक्षु हैं उसका भी शुद्ध मुमुक्षा होने पर ब्रह्म विद्या के बैरंग साधन कर्म के त्याग में ही अधिकार है विवि अनुष्ठेय सन्यास का ही वह अनुष्ठान करेगा विविधिशा सन्यास लेगा और यह विविदिशा सन्यास का विधायक जो वचन है वह भी श्रुति है या जीवम अग्निहोत्रम ज्योति यह भी श्रुति है दोनों श्रुतियों में विरोध उपस्थित होने पर देखा जाएगा कि इन दो श्रुतियों में से कौन सी श्रुति सावकाश है कौन सी निरवकाश है तो याव जीवम अग्निहोत्रम जो होती यह श्रुति जो अज्ञानी अमुमुक्षु है उन पुरुषों से कर्म करा करके सावकाश बन जाती है उन्हें कर्म में प्रेरित करके उनके लिए वो प्रमाण बन जाती है और विविदिशा सन्यास की विधायक श्रुति तो केवल मुमुक्षु अज्ञानी के लिए विविदिशा सन्यास का विधान कर रही है इसलिए अनवकाश है यदि यावत जीवन इस श्रुति का अधिकारी अज्ञानी मात्र को माना जाएगा तो इसलिए कहा गया कि अज्ञानी मात्र यावज जीवादि श्रुति का अधिकारी नहीं है मुमुक्षु अज्ञानी तो मु, आ, सन्यास का अधिकारी होगा और अमुमुक्षु अज्ञानी ज्ञानी यावज्जीव अग्निहोत्र जुहोती इत्यादि कर्म विधायक श्रुति का अधिकारी होगा इस प्रकार यावज्जीवादि श्रुति के अधिकार में संकोच किया जाएगा विषय में और इसीलिए छांद श्रुति ने ये बताया है 12 दिन तक जो अग्निहोत्र हो करने के बाद उसका 12 दिन के पश्चात परित्याग करें यह श्रुति भी इसी अर्थ में सहायक बन जाती है कि जो मुमुक्षु हैं अज्ञानी उसका विधेय कर्तव्य सन्यासी है यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं अब यत्तु अनधिकृता नाम इत्यादि वाक्य से पूर्वपक्षी संन्यास विधायक श्रुति का भी संकोच होता है इस प्रकार की शंका कर रहा है फिर उसका निराकरण वेदांती करेंगे तो पहले यत्तु इत्यादि से संन्यास विधायक श्रुति में संकोच विषयक जो पूर्व पक्ष की शंका है उसका अनुवाद किया जा रहा है इस अनुवाद का अवतरण है टीका में इसे देखिए कि ननु पारिव्राज्य श्रुतिरपी अनधिकृत यत्तु इति। तो ननु यानी एक आशंका है आशंका करने वाले कह रहे हैं कौन सी आशंका है तो कहते हैं जैसे आपने पारिव्राज्य श्रुति के सामर्थ्य से याव जीवादि श्रुति में संकोच दिखाया कि वो सभी अज्ञानी मात्र को प्रेरित नहीं करेगी अमुमुक्ष अज्ञानी क... अधिकारी ही होगी ऐसे पारिव्राज्य का विधान भी श्रुति ने ही जो कर्माधिकारी नहीं हैं उसके लिए किया है इसका अर्थ है मुमुक्सु होने पर भी यदि कर्म करने में समर्थ हैं कर्माधिकारी है तो उसे तो कर्म ही करना चाहिए और जो कर्म में अधिकारी नहीं है कर्म करने के योग्य नहीं है उसे कहा फिर घर में बैठे बैठे क्या करेगा तो संन्यास लेगा वो संन्यास ले, ले कर्म का अनधिकारी ऐसा जो कर्म अनाधिकारी है उसे सन्यास का अधिकारी बताया गया है तो पारिव्राज्य श्रुति का संकोच इस प्रकार होगा ये शंका कर रहे हैं कि पारिव्राज्य श्रुति श्रुतिरपी पारिव्राज्य श्रुति है सन्यास विधायिका श्रुति और वह सन्यास विधायक श्रुति भी अनधिकृत विषये संकोचिता तो जो वो अधिकारी नहीं है किसका अधिकारी यावत जीवादि श्रुति का यानी कर्म का जो अधिकारी नहीं है उसे कहा कि सन्यासी बन जाओ अर भिक्षा करके अपना भोजन प्राप्त कर लो खा लो जीवन यापन कर लो ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं तो अपि अनाधिकृत विषय संकोचिता इत्याह यत्तु इति तो भाष्यमय है पूर्वपक्ष की शंका का शंका अनुवाद तो यत्तु अनाधिकृतानाम इति के अनुवाद का समाप्ति का द्योतक है कि अनधिकृता नाम कर्म में जो अधिकृत नहीं है उनके लिए सन्यास का विधान है इति यानी इति चेत ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो कहते हैं तन्न सिद्धांति तन्न इत्यादि से इसका निषेध करते हैं तो तराकरण भाष्य का अवतरण है टीका में वचनाधेर नोय अनधिकारी विषय किंतु इति तो वचना तद्विधेर तो तेशाम शब्द से ग्रहण करना अनधिकृता नाम जो कर्म में अधिकृत नहीं हैं उनके लिए सन्यास का विधान करने वाला वाक्य दूसरा है वचनांतर का है वाक्य वाक्यांतर वचन का अर्थ है संन्यास विधायक वाक्य जो विविदिशा सन्यास का विधान करने वाला वाक्य है उसे वचन शब्द से लीजिए और वचनांतर का अर्थ निकलेगा विविदिशा सन्यास के विधायक वाक्य से भिन्न वाक्य और उससे कर्म अनधिकारी के लिए सन्यास का विधान होने से तो ये कहा कि वचनांतरेण तेजाम तद्विधे विधे तद विधेय सन्यास विधे विधेय का विधान विधि है विधानार्थ में पंचमी का एक वचन है इसलिए विधेयन तो कर, कर्म अनाधिकारी के लिए दूसरे वाक्य से ही सन्यास का विधान होने से अनधिकृत विषयक विविदिशा सन्यास का विधायक वाक्य होगा ये नहीं कह सकते अनधिकारी के लिए सन्यास को बताने वाला विधि वाक्य दूसरा है और विविदिशा सन्यास का विधान करने वाला जो वाक्य है उसका विषय किसको माना जाएगा विषया ने अधिकारी तो उसका अधिकारी तो जो पूर्व में कर्म में अधिकृत था बाद में शुद्ध चित्त होने से नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्ण वैराग्य हो गया कर्म फल के प्रति और ज्ञान का फल मोक्ष की तीव्र आकांक्षा हुई नित्यानित्य वस्तु विवेक होने से तो ऐसा जो कर्माधिकारी था पहले उसके लिए अब कहा जाएगा कि तुम्हें अब कर्मफल के प्रति वैराग्य होने से और ज्ञान का फल जो मोक्ष है उसको प्राप्त करने की इच्छा होने से तुम्हारे इच्छा का विषय मोक्ष तुम्हें उपलब्ध होगा ज्ञान से इसलिए ज्ञान के साधनों में जुड़ जाओ तो ज्ञान के अंतरंग साधन हैं श्रवण मनन निदिध्यासन और श्रवण मनन निदिध्यासन में प्रतिबंधक दिखता है बहिरंग साधन जो पहले शास्त्र विधि से स्वीकार किया था अज्ञाधान करके अग्निहोत्र आदि उसका फिर शास्त्र विधि से ही अग्नि तथा देवता आदि के साक्षित्व में परित्याग कर लो और ज्ञान के अंतरंग साधन में फिर पूर्ण समय दे दो ऐसा विविदिशा सन्यास का विधान करने वाला वाक्य बताएगा ज्ञान के अंतरंग उपाय श्रवण मनन निर्ध्यासन के साधन के रूप में विविदिशा सन्यास का विधान करने वाले श्रुति का अधिकारी मुमुक्षु अज्ञानी ही रहेगा जो पहले कर्माधिकृत था इसलिए यह शंका नहीं की जा सकती कि विविदिशा सन्यास का विधायक जो वाक्य है वह भी कर्म अनधिकारी के लिए सन्यास के विधान करने वाले वाक्य के द्वारा संकुचित होगा ये शंका नहीं की जा सकती इसे बताया गया कि तेषाम पृथक एव ये तन्न इत्यादि से बताया जा रहा है तो इसलिए कहा कि किंतु अधिकारी एवं विषय किसका आपके विविदिशा संन्यास के विधायक वाक्य का विषय ने अधिकारी जो पहले कर्माधिकारी था वही रहेगा उसका विषय संकोच नहीं होगा इस अभिप्राय से मूल भाष्य में लिखा कि तन्न यानी विविदिशा संन्यास विधायक वाक्य के अधिकारी में भी संकोच विषयक जो शंका की आपने वह उचित नहीं है क्यों तो कहते तेष्याम पृथक एव उत्सन्ना को सर्वस्मृति सूच।, सूच अलग है श्रवणात यहां तक है श्रवणात के पास में पूर्ण विराम है क्या हाँ? नहीं पुस्तक में है कि नहीं अच्छा तो श्रवनात् तो के पास पूर्ण विराम हो तो चल जाएगा अच्छा ये है और नहीं है तो कोई बात नहीं लेकिन होना चाहिए था तो तेषा पृथक एव उत्सन्न अग्नि रनग्निकोवा इत्यादि श्रवनात् तो तो तेष्याम यानि कर्म अनधिकृता नाम जिनके लिए पूर्व पक्षी विविधा संन्यास विधायक श्रुति सन्यास का विधान कर रही है ऐसा बताना चाहते हैं कर्म अनधिकारी के लिए उनको तेष्याम शब्द से ग्रहण करिए तो कर्म अनधिकृकारी के लिए तो पृथक एव सन्यास विधि श्रवनाथ ऐसा अन्वय करिए <coughs> तो अलग से ही सन्यास का विधान हो रहा है किससे अलग विविदिशा सन्यास के विधायक वाक्य से अलग वाक्य से यानी वचनांतर से वह वचनांतर कौन है तो ये कहा उत्सन्नाग्नि रनग्नि को वा इत्यादि इसमें इति शब्द से और मूल श्रुति में अवशिष्ट जो वाक्य हैं वो लेना ये है अनधिकारी कर्म अनधिकारी के लिए सन्यास का विधान करने वाला वाक्य इसमें उत्सन्न अग्नि एक पद है अनग्नि दूसरा पद है तो उत्सन्न अग्नि और अनग्नि में अंतर है उत्सन्न अग्नि कहा जाता है जिसकी पत्नी का निधन हो गया पुरुष जीवित है यानी विधुर ये उत्सन्न अग्नि कहलाता है तो विधुर को सन्यास का आग, आ, विधान करने वाला वाक्य ये अनग्नि हुआ विधुर और अनग्नि शब्द का अर्थ है अभी जिसने अग्निहोत्र कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं किया है वह अनग्नि तो अग्निहोत्र कर्म करने का अधिकारी बनता है विवाहित पुरुष का मतलब अभी जिसने विवाह नहीं किया वह पत्न, पत्नी का परिग्रह नहीं किया तो वो हो गया अपनाग्नि यही अनग्नि और अन क्या उत्सन्न अग्नि इन दोनों में दोनों पद के अर्थ में भेद बता रहे हैं टीकाकार तो टीका में देखिए उत्सन्न अग्नि ही यानी अग्नि ही उत्सन्न अग्नि शब्द का अर्थ है नष्ट अग्नि जिसका अग्नि नष्ट हो गया का मतलब पत्नी नष्ट हो गई है मृत्यु हो गई है इसलिए छह नंबर टिप्पणी में नष्ट अग्नि का कर दिया मृत भार्य और अनग्नि का तो ये अर्थ निकला आ, क्या ना उस संग्नि का ये अर्थ निकला मृत भार्य और अनग्नि का क्या अर्थ निकलेगा तो कहते अनग्नि ही यानी अ तो अपरिगृहित अग्नि इसमें एक न ज्यादा छपा है या उल्टा छपा है हमारे इसमें र पहले छपा है न बाद में तो होना चाहिए न एक न तो पहले ही है, है। हाँ तो अग्नि ये यह यहाँ पर जो है न पहले छपा है न बाद में है और पहले है उल्टा छपा है उसमें सुधारा होगा शायद तो अनग्नि का अर्थ कर दिया अपर, अपरिगृहित अग्नि इति भेद यानी ये दोनों में भेद है तो अपरिगृहित अग्नि का अर्थ निकलेगा अभी जिसने पत्नी का ग्रहण नहीं किया है यानी गृहस्थ आश्रम नहीं स्वीकारा है वह भी अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है अनधिकारी ही माना जाता है अग्निधान भी नहीं किया है गृहस्थ बन करके फिर अग्निधान करना होता फिर अधिकार प्राप्त होता है यावत, यावत जीवन में अग्निहोत्र जुहत इत्यादि से विहित कर्म का अब में है कि उत्सन्न अग्नि इत्यादि श्रवण् ये हुआ तो सर्वस्मृतिसूच अविशेषेण्रम विक प्रसिद्ध मुच्चयच भाष्य वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए कि स्मृति उपब्री तत्वादी पारिव्राज्य श्रुति बली इतिहा सर्वस्मृति सूच तो पारिव्राज्य श्रुति का मतलब है विविधिशा सन्यास का विधायक वाक्य तो विविदिशा संन्यास के विधायक वाक्य और अनाधिकारी के लिए संन्यास का विधायक वाक्य इन दोनों में जब बलाबल का विचार किया जाएगा तो बलवती मानी जाती है पारिव्राज्य संन्यास का का श्रुति बलवती है और दुर्बल है अनधिकारी कर्म अनाधिकारी के लिए सन्यास का विधान करने वाली श्रुति इसलिए बलवती श्रुति में संकोच दुर्बल श्रुति के आधार पर नहीं किया जाएगा इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स्मृति अपि पारिव्राज्य श्रुतिर बलिय तो पर आ, विविदिशा संन्यास का विधान करने वाली श्रुति स्मृति से उपब्रिंगित है का मतलब स्मृति के द्वारा समर्थित है स्मृति भी पारिव्राज्य का विधान कर रही है विविधिशा सन्यास का विधान कर रही है और श्रुति भी विदिशा संन्यास का विधान कर रही है तो दोनों का समान अर्थ हुआ ना। इसलिए, इसलिए क्या कि की विधायक श्रुति को माना जाएगा बलवती तो बली आहो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि सर्वस्मृतिशु चविशेषे न आश्रम विकल्प प्रसिद्ध समुच्चयस्य तो सभी स्मृतियों में अविशेषेण सामान्य रूप से आश्रम विकल्प प्रसिद्ध है और आश्रम समुच्चय भी प्रसिद्ध है तो समुच्चय तथा विकल्प जो स्मृतियों के द्वारा बताया गया है वह ज्ञापन करता है कि विविदिशा संन्यास विधायक श्रुति स्वतंत्र प्रमाण है विविदिशा संन्यास का विधान करने में उसके अधिकारी में संकोच नहीं किया जा सकता स्मृतियांता बता बता रहे हैं टीकाकार जिन स्मृतियों से सन्यास का विधान हो रहा अतएव ब्रह्मचर्यवान प्रव्रजती तो ब्रह्मचर्यवान जो है यदि ब्रह्मचर्यवान यानी ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्यवान है ब्रह्मचारी और वह प्रव्रजती का अर्थ है संन्यास ग्रहण करें कब यदि मुमुक्षा है तो, तो इस अभिप्राय से लिखते हैं कि ब्रह्मचर्यवान प्रव्रजती और दूसरा दूसरा बुद्धवा कर्मी यम इच्छेत तम आवशेत तो। तो ये ब्रह्मचर्यवान ये स्मृति स्मृति हो, हो गई संन्यास का विधान करने वाली फिर ये दूसरी श्रुति है स्मृति कर, कर्माणी बुद्धवा तो चारों आश्रमों के कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझ करके फिर यम इच्छेत और यम आश्रमम इच्छेत यम शब्द आश्रम का परामर्शक है और कर्म से भी लेना चारों आश्रम के कर्तव्यों को तो चारों आश्रमों के कर्तव्य कर्मों को बुधवा जान करके फिर यम आश्रमम इच्छेत तो जिस आश्रम में आश्र, रहने की इच्छा करता है तम आवशेत तो उसी आश्रम में वह रहे और उस आश्रम का कर्तव्य संपन्न करें तो यह स्मृति भी सन्यास का विधान कर रही है कर्मानी शब्द से तो चारों आश्रमों के द्वारा कर्तव्य कर्म गए हैं ना और भी स्मृति ब्रह्मचारी वा विस्मृति यह इच्छेत परम स्थान उत्तम तो ये चारों आश्रमों के वाचक चार शब्द हैं ब्रह्मचारी ये जो चार आश्रमी हैं इनमें से जो यह यानी जो परमम स्थानम इच्छेत तो परम स्थान शब्दित मोक्ष की इच्छा करें यानी मुमुक्षु है जो इन चार आश्रमियों में से जो मुमु मुमुक्षु है वह क्या करें तो उत्तमाम वृत्ति आश्रयेत तो उत्तम वृत्ति का आश्रय करे। और करेने उत्तम वृत्ति को अपनाए उत्तम वृत्ति है परमहंस संन्यास विविधिशा संन्यास और भिक्षुक शब्द से लेना हंस संन्यास तक हंस सन्यासी आश्रम सन्यासी तो इसलिए आठ नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा भिक्षु कह परमहस अतिरिक्त परमहंस अतिरिक्त जो संन्यासी है और उत्तमाम वृत्तिम का अर्थ कर दिया टिप्पणीकार ने नौ नंबर में उत्तम वृत्तिम यानी पारमहंस्यम इत्यर्थ तो पारमहस्य है विविधिशा संन्यास और उस विविधिशा सन्यास को अपना ले कौन ये पूर्ववर्ती चारों में से जो भी शुद्ध मुमुक्षा संपन्न होगा वह जिसको मोक्ष ही चाहिए मोक्ष से अतिरिक्त संसार अंतपाती कोई फल विशेष नहीं चाहिए तत, उसके संसार अंतपाती फल विशेषों के प्रति वैराग्य है जिसके अंदर वह यह शब्द से ग्रहण करना उसी के अंदर मुमुक्षा होगी संसार के प्रति जिसके अंदर वैराग्य है उसी में परम स्थान की इच्छा होगी परम स्थान यानि मोक्ष और ऐसा मुमुक्षु परमहंस सन्यासी बने तो इत्यादि सुस्मृति विकल्पह प्रसिद्ध इन स्मृतियों में आश्रमों का विकल्प प्रसिद्ध है मुमुक्षु के लिए परमहंस सन्यास और बाकियों के लिए तत्द आश्रम और आगे है समुच्चय बताने वाली भाष्य में दोनों आया था न विकल्प प्रसिद्ध समुच्चयच तो समुच्चय को बताने वाली स्मृति है अधित्य विधिवत वेदान शक्तितो ये मनोमोक्षे निवेशन विधिवत वेदों का विधिवत अध्ययन कर लिया फिर समावर्तन संस्कार करके गुरुकुल में रह करके विधिवत वेदों का अध्ययन कर लिया और समावर्तन संस्कार होने पर वैराग्य न होने से ग्रह साश्रम में अपने कुल के अनुरूप भार्या को प्राप्त करके पुत्रान उत्पाद्य धर्मत तो शास्त्र प्रतिपादित साधनों से पुत्रों को उत्पन्न करके फिर शक्तित यज्ञवाच तो अपने सामर्थ्य के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया तो पहले ऋणत्रय का आपाकरण करने के लिए तीन साधन बताए थे ना अध्ययन पुत्र और यज्ञ तो ऋषि ऋण से ऋषि ऋण का अपाकरण करने के लिए विधिवत वेदान आदित्य बताया उसे ऋषि ऋण से मुक्ति मिल गई पितृण से मुक्ति मिल गई कि संतान उत्पन्न करके उसे वैदिक संस्कार से संस्कारित कर दिया और यह इच्छेत परम स्थानम और जो ने ये तो दूसरी ये हो गई स्मृति तो शक्ति तज्ञवा इससे बताया गया यज्ञानुष्ठान रूप देवऋ से मुक्ति का साधन तो इन तीनों साधनों से क्रमत ऋषि ऋण पितृऋऋण देवऋण का अपनयन करके अपकरण करके फिर क्या करे मनो मनोमोक्ष निवेश तो मन को अब इन तीन साधनों से निवर्त तीन ऋण से मुक्ति मिलने पर अपने मन को इन तीनों साधनों से निवृत्ति लेकर के मोक्ष के साधन भूत आत्म के उपायों में लग जाए यही मन को मोक्ष में निवेशित करना है तो यह श्रुति समुच्चय का विधान कर रही है कि एक ही व्यक्ति ने अध्ययन किया गृहस्थाश्रम किया फिर देवताओं के ऋण का भी अपनयन किया और संन्यास का भी ग्रहण कर लिया तो ये क्रम समुच्चय हुआ एक ही व्यक्ति के द्वारा आ, अलग अलग समय में अनुष्ठित तो साधनों का क्रम समुच्चय माना जाता और उसमें भी ये नहीं कि पहले मन को मोक्ष के साधन में लगा ले और फिर अध्ययन आदि करे उनका भी एक क्रम है क्रम बताया जा रहा है कि पहले अध्ययन फिर पुत्रोत्पादन और फिर यज्ञ अधिक अनुष्ठान तो ये जो है अक्वा प्रत्यय के द्वारा ये ज्ञापित हुआ कि पूर्व पूर्व ये क्रिया हो, साधन होंगे ऋण अपाकरण के और फिर मोक्ष के साधन के रूप में अनुष्टेय संन्यास रूप साधन होगा हिविदिशा संन्यास और परम अनुसन्यास तो इस प्रकार ये विविदिशा संन्यास का विधान करने वाला शास्त्र स्वतंत्र प्रमाण है ये बताया गया और उसके अधिकारी का संकोच नहीं किया जा सकता वचनांतर से अब ये जो यत्तु इत्यादि भाष्य वाक्य आ रहा है इसकी अवतरण टीका है इसे देखिए एवं विविदिशा संन्यासम प्रसाद्य पूर्व प्रसादित विद्वत्न्यासे शंका अनुवदति इति तो एवं याने उतरी से उक्त पद्धति से क्या हुआ तो विविदिशा संन्यासम प्रसाद विविदिशा सन्यास को सिद्ध कर दिया विविदिशा संन्यास शास्त्रीय है अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठेय है और वो अज्ञानी मात्र के द्वारा अनुष्ठेय नहीं मुमुक्षु अज्ञानी के द्वारा अनुष्ठेय है ये बता करके विविदिशा संन्यास को सिद्ध किया विविदिशा संन्यास की चर्चा करने से पहले भगवान भाष्यकार विद्वत्न्यास की चर्चा कर चुके हैं तो अब पूर्व में विविधिशा सन्यास की चर्चा प्रारंभ करने से पहले चर्चित जो विद्वत संन्यास है ज्ञान का फलभूत सन्यास, उसके विषय में जो आशंका पूर्व पक्षी के मन में आई उसका अनुवाद करते हैं यत् इत्यादि से इसलिए लिखा कि एवं विविदिशा सन्यासम् प्रसाद्य पूर्व प्रसादित विद्वत सं अनुवदती तो विविदिशा सन्यास को सिद्ध करने के बाद विविदिशा सन्यास से पहले सिद्ध किया हुआ जो विद्वत् संन्यास उसके विषय में अज्ञानी के मन में आशंका हुई उसका आ, अनुवाद किया जा रहा है उस आशंका का निराकरण करने के लिए तो अर्थ विदुषोथ प्राप्त इति अशास्त्रार्थत्वे गृह वने तिष्ठतो न विशेष ये है अनुवाद विद्वत्न्यास के विषय में होने वाली आशंका का तो पूर्व पक्षी का जो ये कथन है कि विदुषो अर्थ प्राप्तम युत्थानम सिद्धांति पहले ये बता चुके हैं कि जो विद्वान है यानी आत्म साक्षात्कार है उसका जो युथान है ब्रह्मज्ञान चार प्रकार के आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रम में हो जाए तो गृहस्थ आश्रम में हुआ तो भी ब्रह्मज्ञान का फलभूत सन्यास उसके अंदर आ ही जाता है वह अर्थ प्राप्त है अर्थ प्राप्त का मतलब अर्थात प्राप्त होगा ये अर्थ अर्थ कोई शास्त्र नहीं है ये हुआ स्वभावत् प्राप्त अर्थ प्राप्त का मतलब तो अर्थ प्राप्तम इति अशास्त्रार्थत्वे तो विद्वत् संयासी का जो सन्यास है गृहस्थ आश्रम में रहे हुए गृहस्थ को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार हुआ और इस साक्षात्कार के फल स्वरूप उसको भी सन्यासी माना गया उसमें भी सन्यास प्राप्त हुआ वो किससे प्राप्त हुआ अर्थात प्राप्त हुआ वो अर्थ तो कोई शास्त्र नहीं है वेद नहीं है इसलिए वह गृहस्थ विद्वान का सन्यास माना जाएगा अशास्त्रीय शास्त्रार्थ नहीं माना जाएगा उसे शास्त्र के द्वारा विहित अर्थ नहीं माना जाएगा प्रतिपादित सन्यास नहीं माना जाएगा तो अशास्त्रार्थत्व यानी विद्वत् संस्य अशास्त्रार्थत्व ऐसा लगाना तो विद्वत्त संन्यास जो है अशास्त्रार्थ है शास्त्र अप्रतिपादित अर्थ है तो फिर वो चाहे ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी गृह वने विष्ठ तो ये विदुष का विशेषण है तो विदुषो गृहतिष्ठ तिष्ठतो विदुष वने तिष्ठतो विदुषो न विशेष वो चाहे वो चौथे आश्रम में जाए या घर में ही रहे या वने यानी वान प्रस्थ आश्रम में रह इसमें तो कोई विशेष यानी भेद नहीं है उसके यदि वो सन्यासी ही है जहां कहीं भी रह रहा हो तो तो फिर तो घर छोड़कर के बाहर जाएगा ही क्यों घर में बैठे बैठे सारी सुविधाएं हैं मिल रहा मिल रहा है जीवन यापन का साधन तो भिक्षाटनादि से जीवन यापन का साधन क्यों प्राप्त करेगा ये पूर्व पक्षी की शंका हुई उसका अनुवाद किया तो इति यानी इति चेत ऐसा ऐसी शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो तद असत उनका ये कथन गलत है तदसत इससे कह रहे हैं तदसत इत्यादि का अवतरण टीका में है कि पूर्वत्र गृह शंकाम शंका निरस्ता तो पहले भी विद्वत्सन्यासी विषयक एक आशंका का निराकरण हो चुका है विद्युत सन्यास की चर्चा करते समय कि विद्वत सन्यासी को घर में ही रहने दो क्यों घर से बाहर निकाल करके रोड पर लाते हो जहां कहीं सुलाते हो तो गृह एवं आसनम ये जो पूर्व पक्ष की शंका थी इसका निराकरण एक बार पहले हो चुका है फिर दोबारा वही शंका और समाधान यदि होगा तो पिष्ट हो जाएगा ना पुनरुक्ति दोष हो जाएगा इसलिए दोनों में अंतर दिखाने के लिए वहां तो घर में ही निवास ब्रह्मज्ञानी का रहे इस आशंका का निराकरण हुआ और यहां दूसरी आशंका का निराकरण हो रहा है थोड़ा दोनों में अंतर है वो अंतर बता रहे टीकाकार कि तु टीका वा वने वा अस्तु आसनम इति अनियम शंका शराकर्तु सा पुनः अनुद्यते और यहां पर वर्तमान भाष्यवाक्य में उसी आशंका का निराकरण करने के लिए अनुवाद किया जा रहा है लेकिन अंतर क्या है तो कहते हैं वा वने वा वस्तु आसनम ये जो अनियम विषयक आशंका है अनियम आशंका हुई उसको आग्रह मत करो कि चौथे आश्रम में ही जाए ब्रह्मज्ञ सन्यासी ही बने ऐसा आग्रह मत रखो उसको जहां कहीं भी रहने दो ये अनियम विषयक आशंका है इस आशंका का अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है और इसमें थोड़ा ये भी आशंका है कि यथेष्ट चेष्टा अधिकां परिहर ची द्रष्टव्यम तो यथेष्ट जो चेष्टा है यथेष्ट चेष्टा माना जाता है अशास्त्रीय चेष्टा को मनमानी चेष्टा को यानी मनमानी प्रवृत्ति क्रिया वो हो गई यथेष्ट चेष्टा और उस यथेष्ट चेष्टा विषयक आशंका का भी ब्रह्मज्ञ के यथेष्ट चेष्टा विषय को आशंका का भी अधिक आशंका का भी निराकरण करने के लिए यहां पर फिर से विचार प्रारंभ किया विद्वत्न्यासी विषय ही इति द्रष्टव्य एक तो अनियम विषयक शंका और एक यथेष्ट शंका का परिहार ये उद्देश्य हैं यहाँ पर शंका कर, का अनुवाद करने का अब आगे है अवतरण कि यद्यपि अर्थ यद्य अर्थप्रात पुनर्वचना विद्वत्ुत्थाना शास्त्रा उत्तम तथा अशास्त्र अंगीकृत अपि आह तद असत तो ये कह रहे हैं यद्यपि पहले यथेष्ट चेष्टा का भी निराकरण हो गया है कि यद्यपि अर्थ प्राप्त पुनर्वचनात् तो जो अर्थ प्राप्त है क्या विद्वत संन्यास उसे पहले कहा गया कि अर्थ प्राप्त स्यापी पुनः वचनात् भाष्यवाक्य आएगा इति शब्द से आगे वाला सब भाष्यांश लेना पहले आया था इस वचन से क्या कर दिया इत्य, इत्यत्र, इत्यत्र यानि इस भाष्यवाक्य में विद्वत्थान्यापी यानि विद्वान के सन्यास का सन्यास को भी शास्त्रार्थत्व उत्तम विद्वत्त सन्या, विद्वत संद्यास विद्वत भी शास्त्रीय है यह बात पहले बताई गई है यद्यपि इसलिए अशास्त्रीयत्व तो की शंका उचित नहीं है तो भी कहते हैं तथापि अशास्त्रार्थत्व उत्तम अंगीकृत्य पूर्व पक्षी ने जो विद्वत सन्यासी का सन्यास अर्थ प्राप्त है ऐसा सिद्धांत के द्वारा बताया गया था उसको आधार बना करके अशास्त्रीयत्व को कहा है विद्वान के सन्यास को अशास्त्रीय कहा है विद्वान के सन्यास के अशास्त्रीयत्व को भी स्वीकार करके अंगीकृत्य तो स्वीकार करके भी उसका परिहार किया जा सकता है। एक क्षण के लिए अभ्युपगमवाद से सिद्धांति कहते हैं मान भी लेते हैं कि विद्वत सन्यास केवल अर्थ प्राप्त है शास्त्र से प्रतिपादित नहीं है यदि वे पहले बता चुके हैं कि शास्त्र प्रतिपादित भी है, लेकिन एक क्षण के लिए पूर्व पक्षी के आग्रह को मान भी लेते हैं इसे अभ्युपगमवाद कहा जाता है तो भी पूर्व पक्षी का जो अभिष्ट है वो सिद्ध नहीं होता पूर्व पक्षी विद्वत्त संस को अशास्त्रीय क्यों मानना चाहते हैं अश... इसलिए मानना चाहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी का चौथे आश्रम में ही निवास जो मान रहे हो चौथा आश्रम ही स्वीकार करना चाहिए उसे करके कह रहे हो वो न मान करके वो ब्रह्म ज्ञानी गृहस्थ में भी हो सकता है नि, निवास कर सकता है और वाहन प्रस्थ में भी निवास कर सकता है यानी संन्यास आश्रम से अतिरिक्त आश्रम आश्रमी बन करके भी रह सकता है विद्वत सन्यासी ऐसा दिखाना चाहते हैं पूर्व पक्षी इसके लिए विद्वत सन्यास में अशास्त्रीयत्व तो का आग्रह रख रहे हैं लेकिन उनका यह अभिष्ट इसलिए सिद्ध नहीं हो पाएगा कि आश्रम तथा वान प्रस्थाश्रम ये दोनों आश्रम कामादि दोष प्रयुक्त है इन आश्रमों में निवास करने का अधिकारी कौन है जिसके अंदर कामादि दोष है वह गृहस्थाश्रम में निवास का अधिकारी है और ब्रह्मज्ञ में तो कोई दोष ही नहीं है ब्रह्म वेद ब्रह्म के अनुसार वो तो निर्दोष है निर्दोषम ही समम ब्रह्म कामना ही नहीं तो कामना रहित जो ब्रह्मज्ञ है वह ग्रहस्थाश्रम निवास का प्रयोजक कामादि दोष वर्जित होने से क्यों गृहस्थाश्रम में निवास करेगा यदि कोई प्रयोजक है तो निवास करेगा और बिना प्रयोजक के निवास कैसे होगा वहां ये यहां पर बताया जा रहा है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तथापि तथा अशास्त्रार्थत्व उत्तम अंगीकृत्याह तदसत तो, अंगी तद तो भाष्य में है कि तद असत यानी ये कहना कि ब्रह्मज्ञ के लिए ये आग्रह नहीं रहना चाहिए कि चौथे ही आश्रम में रहेगा वो गृहस्थ या वान में नहीं रहेगा ये कहना असत है यानी ये सिद्धांति कहते हैं और पूर्व पक्षी कहते है कि कहीं पर भी रह सकता है ये कहना पूर्व पक्षी का असत है यानी अनुचित है गलत है ये सूत्र रूप से कहा कैसे असत है इसी का विवरण युथान अर्थ प्राप्तत्वात इत्यादि से भगवान भाष्यकार कर रहे हैं इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल